संक्षिप्त महाभारत वन पर्व धुंधुमार की कथा उत्तंक मुनि की तपस्या और उन्हें विष्णु का वरदान तदनंतर महाराज युधिष्ठी ने मारकंडे जी से पूछा मुने हमने सुना है एक इच्छुआकुवंशी राजा कोलयाश्व बड़े प्रतापी थे ये राजा कुछ समय के बाद धुंधुमार नाम से विख्यात हुए थे सो उनके इस नाम परिवर्तन का क्या कारण है इसे मैं यथार्थ दीश से सुनना चाहता हूं। मार्कंडे जी बोले राजा धुंधमार का धार्मिक उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूं। ध्यान देकर सुनो पूर्वकाल में उत्तंक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं मरुदेश मारवाड़ के सुंदर प्रदेश में उनका आश्रम था एक समय महर्षि उत्तंक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया उनके दर्शन से मुनि निहाल हो गए और बड़ी विनय के साथ नाना प्रकार के स्तोत्र पाठ करते हुए उनकी स्तुति करने लगे उत्तंक बोले भगवान देवता असुर और मनुष्य आपसे ही उत्पन्न हुए हैं आपने ही चराचर प्राणियों को जन्म दिया है वेद वेदता ब्रह्मा जी वेद तथा उसके द्वारा जानने योग्य जो कुछ भी वस्तुएँ हैं उन सब की सृष्टि आपसे ही हुई है देव देव-देव, आकाश आपका मस्तक है सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, वायु सांस है और अग्नि आपका तेज है सारी दिशाएं आपकी भुजाएं हैं महासागर उधर है पर्वत उरु है और अंतरिक्ष जंघा है पृथ्वी आपके चरण और औषधियाँ रोम हैं। इंद्र सोम अग्नि वरुण देवता असुर नाग ये सब आपके सामने नतमस्तक हो नाना प्रकार की स्तुतियाँ करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं भुवनेश्वर आप संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हैं बड़े बड़े योगी और महर्षि आपकी ही स्तुति किया करते हैं उत्तंग की स्तुति सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले उत्तंग मैं तुम पर प्रसन्न हूँ कोई वर मागो उत्तंक बोले प्रभो सारे जगत की सृष्टि करने वाले दिव्य सनातन पुरुष आप भगवान नारायण का मुझे दर्शन मिला यही मेरे लिए सबसे बढ़ करवर है विष्णु ने कहा ब्राह्मण तुम्हारा हृदय लोभ से चंचल नहीं है मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति है इन कारणों से मैं तुम पर विशेष प्रसन्न हूँ मुझसे कोई वर तो तुम्हें अवश्य ही लेना चाहिए मारकंडे जी कहते हैं इस प्रकार जब भगवान ने वर मांगने के लिए बारम्बार अनुरोध किया तब उत्तंक ने हाथ जोड़ यह वर मांगा हे कमल यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी बुद्धि सदा सम दम सत्य तथा धर्म में ही लगी रहे और आपके भजन का अभ्यास कभी छूटने न पावे भगवान ने कहा मुने तुमने जो कुछ माँगा है सब पूर्ण होगा इसके सिवा तुम्हारे हृदय में उस योग विद्या का भी प्रकाश होगा जिससे तुम देवताओं तथा इन तीनों लोकों का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करोगे धुंधु नाम वाला एक महान असुर तीनों लोगों का विनाश करने के लिए घोर तपस्या करेगा उस असुर का वध जिसके हाथ से होने वाला है उसका नाम तुम्हें बताता हूँ सुनो इक्श्वाकु वंश में एक बलवान और विजयी राजा होगा उसका नाम होगा बृहदस्व उसके कुबल्यास्व नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र होगा वह मेरे योग बल का आश्रय लेकर तुम्हारी आज्ञा से धुंध को मार डालेगा उस समय से वह इस जगत में धुंध मार के नाम से विख्यात होगा महर्षि उत्तंक से ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए